चल रहा है न निरोधो न न न चौपत् नोक्ष और नई मुक्त पर उत्पत्ति प्रलय और अभाव उत्पत्ति प्रलय का अभाव है आपने किस प्रकार कह दिया इस पर जवाब देते हैं सत्वा द्वैत का मिथ्यात्व होने से कर नहीं रह गया वैसा पता चला द्वैत नहीं है लिखा भयमती दो चार चौदह जहां द्वैत के समान भी हो जाए जहां जा यहाँ पर द्वैत की भांति भी देखने लग जाए कुछ भी तो भय का कारण बन जाता है और आत्मा तो अभय रूप है यह नाने वश्य चार, चार उन्नीस और एक में भी है दो एक दस जो यहाँ भेद के समान भी देखने लग जाता है जो यहाँ पर भेद के समान यह नाना इव पश्यती भेद के समान भी देखने लगता है इस आत्मा के विषय में निश्चित रूप में स मृत्यु मृत्यु तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा खोर अविद्या में पढ़ा रहेगा आत्म ही वो इदम सर्वम छानद पच्चीस दो यह सब कुछ आत्मा ही है जो कुछ भी दिखाई देता है वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं है जो दिखाई देता है वो भ्रांति है जो तो अधिष्ठान है वो सत्य है अधिष्ठान आत्मा है ब्रह्म वो सत्य है बाकी सब जो दिख है वो ब्रह्म सर्व नारायण उपनिषद एक ही अद्वितीय ब्रह्म है इदम सर्वम आत्मा दो चार और चार पांच सात ब्रधा इधम सर्व जो कुछ है सब आत्मा आत्मा, ही है, यह अयम जो कुछ है वो क्या है अयम आत्मा, आत्मा असत्व तो ही सिद्ध हो गया सतो ही उत्पत्ति प्रणयोवास विषाणा में संसार में किसी विद्वान, विद्यमान वस्तु किसी विद्यमान वस्तु का ही उत्पत्ति और प्रलय देखने को मिलता है शशि विषाण आदि पुष्प आदि उनकी उत्पत्ति प्रलय नहीं दिखाई देता, नासत असत वस्तु का नहीं देखने को मिलता यानी कि परमार सत्य कोई सत्या ऐसा ले लता मनी विद्यमान विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति का विचार होता है और उसके नाश संबंधी प्रलय का विचार होता है अविद्यमान वस्तु का नाश या उत्पत्ति या कोई चीज का विचार नहीं होता जैसे कि शिष्य विषण उठता है फिर क्या अद्वैत उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है क्या और अद्वैत का प्रलय होता है द्वैत में या द्वैत का प्रलय या उत्पत्ति नहीं है द्वैत ही नहीं है इसमें अद्वैत है तो मानना पड़ेगा उत्पत्ति प्रलयत का ही उत्पत्ति प्रलय सिंध नहीं भाई अद्वैत तो है, ना जो है? उत्पत्ति दर्शन हो रहा है उत्पत्ति प्रलय क्योंकि विरोधी बात हो जाएगी एक तरफ अतर उत्पत्ति प्रलय भी होता है प्राणा लक्षण व्यावहारिक द्वैत को स्वीकार करते हुए जो मानते हैं लोग उनके लिए भी जवाब देते वास्तव में वह उत्पत्ति प्रलय भी नहीं मानी जा सकती कोई व्यावहारिक नाम की चीज ही नहीं है व्यावरिक सत्ता समझाने के लिए मान लिया जाता है लेकिन वास्तव तो तो सर में व्यावहारिक सत्ता नाम का चीज ही नहीं इसलिए यस्तु करते हुए कहते सर रज्जो सर्प बदल वो रज्जो में परिकल्पित सर्प के समान है आत्मनी आत्मा में ही हो रहा है प्राणादि लक्षण अच्छा कल्पित प्राणादि जो है जो कुछ ही द्वैत है वह आत्मा में कल्पित है सर्वकल्पित है यह बात हम पूर्व में ही सब कार्यक्रम को का समझाते हुए बता चुके हैं न ही मनोविकल्पना यहाँ रजक्षण यहाँ प्रलय उत्पत्ति वास्तव में मन का विकल्प रूपा मात्र जो है रजो में दिखाई दे सर्प और राज्य में न तो वास्तु हुआ है न तो रज वास्तु उसका नाश हुआ है केवल मनोविकल्पना मात्र मन परिणाम रूप मात्र वो मन का परिणाम स्वरूप मात्र ही है वो रजादी रूपा प्रलय उत्पत्ति नहीं इसे उनका में न प्रलय होता है न उत्पत्ति ही मानी जा सकती है उसी प्रकार से आत्मा भी दिखाई देता हुआ द्वैत का भी न उत्पत्ति है न प्रलय है केवल मन का एक भ्रांति मात्र है मैंने भ्रांति भी परेशान कर देता है लोगों को घबरा जाते और भगवान गीता में कहते वृणा भी न विचार लेते भी विचलित नहीं होना जैसा भी आ स्थिति ये भी एक दृश्य आगमान नित्यता से यह एक, एक, एक दृश्य ऐसा जैसे पर्दे में एक के बाद दृश्य आ रहे है जा रहे आ रहे जा रहे और आप एक दृष्टा साक्षी भाव में देख रहे हैं आप पर से कोई असर नहीं होनी चाहिए अधिकतर होता भी नहीं है देखते रहते हैं ठीक है ठीक है कभी कभी उसे थोड़ा प्रसाद वादन कर लेते हैं तो थोड़ा लगता है हार रहे हैं जीत रहे है, ये हो रहा है वो हो रहा है नहीं क्रिकेट वगैरह में लोग देखते हैं थोड़ा कुछ तो विक्रेता में आ या जाते हो जाते हैं हार रहे अभी और कोई घटना घटी क्या हो गया ऐसा देखते हैं कभी कभी थोड़ा ताकत हो जाते हैं ना दृश्य में तो गड़बड़ी नहीं तो आप देख रहे हो रहा ठीक है चल रहा है जानते ये भी ही होता है कई बार तो अरे ये तो राजनीति ऐसी ही है ऐसे तो ही ऐसी खबर आते रहते हैं आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि अज्ञान थी ये सब दृश्य ऐसे ही होते रहते हैं आप जिस प्रकार से पर्दे में देख रहे हो उसको टीवी का स्क्रीन में दिखाई रहे तो उस चीज को मानते हो उसी और अपने जीवन के सामने होता हो जीवन और जीवन के साथ होता हो सारी चीजों को भी एक दृश्य रूप में है देखते हुए साक्षी स्थित होकर के ये भी आता जाता हुआ दृश्य एक और आएगा एक और आएगा उल्टा सीधा अच्छा भी आता है खराब भी आता है चलते रहता है ऐसा दृढ़ से के साथ चलना चाहिए और ये भी मन का विकल्प ना और एक दूसरों को दोष भी क्यों देना आपने ही मन की विकल्पना ये भी अपने ही मन जो है किसी ऐसा विकल्प अब देख रहा है अब पैदा क्यों विकल्प है कठिन होती है ये मानने बड़ा कठिनाई होती है अपने कर्मों की वजह से ऐसे सब जुड़ जाती घटनाएं बन जाती है लोग जुड़ते हैं कहते हैं ये सब ऋणानुबंध ऋणानुबंध का पिछले जन्मों का ऋण है लेन देन बाकी है अनेक प्रकार की लेन देन है उसकी पूर्ति करने के लिए आपस में जुट जाती है लोग। तो सहयोग और वियोग का नियम ही है कुछ दिन तक सहयोग है फिर वियोग हो जाएगा फिर वियुक्त है तो फिर कोई और सहयोग हो जाएगा ऐसे व्योग छता है नज सर्प से उत्पत्ति प्रलयो और न रज्जु में पैदा हुआ इतना ही नहीं मन में भी वहां पैदा नहीं हुआ सर्प न वहाजु में पैदा हुआ है नहीं मन में ही पैदा हुआ है नज्जु सर्पति प्रलय नोनों जगह हो गया ऐसा भी नहीं कर सकते मन और रज्जु दोनों में उत्पन्न हुआ दोनों में ही प्रलय हो गया ये भी नहीं है केवल रज्जु में भी नहीं केवल मन में भी नहीं उभ में भी नहीं कहा वल अविद्या में मायाजु का आवरणात्मक विद्या है अविद्या में है। संरक्षित रज्जु, रज्जु में भी हम लोग नहीं है ना आवरणात्मक जा हो जाता है न वहां है न यहाँ है बीच में लटका है एक अविद्या मान ली गई है जिसमें देख रहा है तथा मानसत्व विशेषाद्वैत इसी प्रकार से द्वैत जो है मानसत्व मैंने तो मानस वृत्तिव और विशेषात्व जैसा रज्जु के सर्प संबंधी मानस वृत्ति है उसी प्रकार से द्वैत संबंधी मानस वृत्ति समान होने के नाते यह द्वैत भी रज्जु सर्प के समान मिथ्या में है न आत्मा में है ना आत्मा में भी नहीं है मन में भी नहीं है मन और आत्मा के बीच में एक आवरण जैसा पर्दा जैसा अविद्या है माया है उसी में क्या झूठता दिखाई दे रहा है और वास्तव में मन ही नहीं है है ना अजातवाद हो गया सृष्टि सृष्टिवाद नहीं है दृष्टि सृष्टिवाद जैसे प्रातिभाषिक सत्ता है तो मन को दिखता है बस एक अधिष्ठान है इधर मन है कि जैसा दृष्टि डाला जैसा संकल्प किया जैसी भी न गया वैसे दिखाई दे दिया ये दृष्टि सृष्टिवाद हो गया और अजातवादी में आते हैं त तो मन है न में न कोई चीज वो भी बात उठाएगा आगे पूर्व पक्ष अभी शुरू होगा शास्त्रवार नहीं नियत मन से शिषुप्त व्वैत कि संसार के निरुद्ध जो नियत में संयत जो मन है उस मन में समाज अवस्था का मन में समाधि अवस्था का मन में और शिषुप्त काल में भी द्वैत ग्रहण नहीं होता नहीं है द्वैतमिति इसे एक मनोविक विशेष मात्र द्वैत है यहाँ बात हो गया। तस्मा सूप्तम द्वैत से असोध्य बिल्कुल सही कहा गया है कि तो द्वैत का जो असत्व है असत होने से निरोधादि का जो अभाव है यही पारमार्थिक स्वरूप है आत्मा का ब्रह्म का यह जो कहा गया वह तो सुष्टोतम यदि एवं पूर्व तो पक्ष आप कहता है यदि एवं द्वैताभावे शास्त्र व्यापारो नाद्वैते विरोधात् मानना पड़ेगा भाई सकल शास्त्र का व्यापार द्वैता भाव में ही है द्वैता भाव की सिद्धि में पूरे कहीं अद्वैत सिद्ध हो ही नहीं रहा है इसका किसी भी शास्त्र से अद्वैत सिद्ध ही नहीं होता है आपने जितने क्या सिद्ध हुआ द्वैत का भाव सिद्ध हुआ अरे सगल शास्त्रों का व्यवहार केवल द्वैताभाव सिद्धि में ही क्षीण हो गया तो अद्वैत कौन सिद्ध करेगा नाद्वैत अद्वैत में अद्वैत सिद्धि में शास्त्रवार होगा ही नहीं क्योंकि विरोधात विरोधात् विरोधा द्विताभाव का प्रतिपादन तक तो प्रयोजन वाला ही है शास्त्र व्यापार तो शास्त्र व्यापार का प्रयोजन क्या है द्वैताभाव का प्रतिपादन मात्र करना अद्वैत प्रतिपादन में इसका कोई प्रयोजन नहीं है कोई इसके शास्त्र व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं मानते हैं कि भावाभाव परस्पर विरोध हो जाता है अद्वैत और शास्त्र व्यवहार प्रश्न विरोध है शास्त्र व्यवहार में द्वैत के पेशा है वक्ता है आचार्य है शिष्य सुनने वाला शास्त्र है शास्ता, शिष्य शास्त्र त्रिपुटी है यहां त्रिपुटी तो द्वैत है अद्वैत और द्वैत का प्रश्न विरोध है शास्त्र व्यवहार ही द्वैतात्मक है और उसने अपना द्वैत को ही नष्ट कर डाला द्वैत के अभाव सिद्धि में लग गया शास्त्र रद्द कौन से कर सकता है भाव अभाव प्रबोधन असंभवात भाव का भी प्रबोधन कर दे अभाव का भी प्रबोधन कर दे दोनों प्रबोध करावे शास्त्र ऐसा नहीं हो सकता या तो शास्त्र द्वैत को कथन करेगा या द्वैत के अभाव अद्वैत को कथन करेगा यदि आपका द्वैताभाव का कथन कर रहा है मैंने फिर वो अद्वैत कथन नहीं कर सकता क्या अद्वैत क्या है भाव अद्वैत क्या है भाव है और अद्वैता भाव अभाव रूपा है इसे द्वेता भाव का कथन कर रहा है शास्त्र मैंने किसी अन्य भाव का कथन कर नहीं सकता क्योंकि एक वाक्य का एक ही न अर्थ होगा या तो वाक्य किसी कि भाव पदार्थ का कथन करेगा या किसी अभाव पदार्थ का जैसे घटो ये भाव का ही कथन करेगा घटो नास्ति या भाव का ही कथन करेगा ये तो है नहीं घटो नाश्ति दोनों बात कर दे भावरा भाव दोनों तो का बोध करा देता है या घटो अस्थि भावरा भाव दोनों तो का बोध करा देगा ऐसे नहीं हो सकता इसी प्रकार शास्त्र भी है एकमे वो चाहे हम ब्रह्म अष्टमी हो चाहे कोई भी वाक्य है ये भी क्या करेंगे या तो ये द्वैता सिद्ध करते हैं या तो द्वैत रूपी भाव की सिद्धि करेंगे सिद्ध हो होता है उस वाक्य से अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती जिस वाक्य से अभाव की सिद्धि हो रही हो वहां पर उस वाक्य से भाव की सिद्धि आप नहीं कर सकते भाव और अभाव परस्पर अत्यंत विरुद्ध होने से एक वाक्य से दोनों ही बातें परस्पर युक्त होकर के सिद्ध नहीं हो सकते हैं तथा तो अद्वैत से वस्तु प्रमाण अभाव शून्यवाद प्रसंग ऐसा आप मान लेते हो फिर तो अद्वैत का वस्तु होने, वस्तु रूप में स्वीकार करने में प्रमाण ही नहीं रह गया आते हुए शून्यवाद की प्रसति हो जाएगी द्वित अभाव और द्वैत भी तो है नहीं द्वैत भी नहीं रहा और अद्वैत भी गया शून्यवाद हो गया शास्त्रों ने अद्वैत को खत्म कर दी और अद्वैत किसी प्रमाण से सिद्ध हो नहीं हुआ नहीं कौन से प्रमाण से करोगे सर्वोत्कृष्ट प्रमाण आपका शास्त्र था वो अद्वैत तो को सिद्ध नहीं करता अभाव को सिद्ध करने में लग गया है तो को भाव को सिद्ध नहीं कर सकता तो अतः अद्वित रूप भाव पदार्थ शास्त्र सिद्ध नहीं करेगा तो और कौन सा प्रमाण सिद्ध करेगा और कोई प्रमाण से आप अद्वित रूप भाव को सिद्ध नहीं कर सकते अद्वेत का अभाव हो गया है और बचा क्या इसीलिए शून्य तो शून्यवाद की प्रसति हो जाएगी चेत न सिद्धांत कता है ऐसा मत कहो न प्रमाणिक शून्यवाद युक्त अप्रामाणिक शून्यवाद युक्त है ऐसा भी क्योंकि हम इस प्रकार ठीक है मान लो शास्त्रों से द्वैत का भाव सिद्ध हो गया और अद्वैत को सिद्ध करने को कोई प्रमाण नहीं रहा इतने से शून्यवाद कैसे आ गया ये कहापक गया पूछो उसे फिर हमारे पास शास्त्र प्रमाण है इस प्रमाण ने क्या किया द्वैत के अभाव घोषित कर दिया और अद्वैत भी भाव घोषित कर लिया आपका पूर्व शिकार है कि कोई प्रमाण आपके पास नहीं है एक कुछ क्षण के लिए मान भी लू मैं कि अद्वैत सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण मेरे पास इतने मात्र से शून्य कैसे सिद्ध हो जाएगा उसे कौन सिद्ध करेगा शास्त्र सिद्ध नहीं करेगा कि शास्त्र अभाव सिद्ध कर दिया और कोई दूसरे प्रमाण है नहीं, नहीं आप खुद कह रहे हो नहीं होगा कह रहे हो तो कौन सिद्ध किया टपक जाएगा कोई पड़े उसको फिर कैसे मान सकते हैं ऐसा का कहना उचित तो नहीं है कि यथा रज्वाम आरोपित सर्पाद है रज्जो अधिष्ठान रज्जो में आरोपित सर्प सर्पादे उनका रज्जो अधिष्ठान होता है इसी प्रकार से नहीं निर्दिष्टान भ्रमोस्थी निर्दिष्टान कोई भ्रम नहीं हो सकता तो द्वैत जो भ्रम है इस भ्रम का वास्तविकता अभाव जो है सिद्ध कौन किया शास्त्र सिद्ध किया तो कोई ना कोई अधिष्ठान में तो मानना पड़ेगा ना उसके अभाव सिद्धि कहीं न कहीं सर्प दिखाता और उसमें नायन सर्प करके आप जो निषेध करोगे तो किस अधिष्ठान निषेध करोगे और वह अधिष्ठान आपको मानना ही पड़ेगा तथा तो द्वित कल्पनाया निर्दिष्टान तो इसी प्रकार की जो कल्पना हुई है वह निर्धिष्टान हो नहीं सकता अद्वित तो अधिष्ठान तो रूपे अद्वित विभाव पदार्थ को स्वीकार करना ही पड़ेगा यदि ओंकार प्रखण प्रतम यह बात हम पहले ही, पहला ही मंत्र से शुरू करते हैं सिद्ध कर चुके हैं अभिधान आप देगा करता हुआ हमने ओमकार का प्रकरण में परिहार कर चुका हूं रज निरा अनुपत्ति रजु सर्पादी विकल्पना यहाँ सिद्धांत न क्यों रज सर्वपादी विकल्पना यहाँ निरास्पदी तो तो तो तो प्रत्युत्तम में तथम उज्जी हो सीत्या रज्जु सर्वपाधी कल्पनाओं का समान ये भी होने से जिस प्रकार रज्जु सर्पादि की रज्जु सर्पाधियों की कल्पनाएं बिना कोई अधिष्ठान का होता नहीं है उपपन्न नहीं होता उसी प्रकार यह द्वैत रूपी जो भी कल्पना है यह भी बिना किसी अधिष्ठान का हो नहीं सकता यह बात हमें पहले ही तुम्हारी शंका का खंडन कर चुका हूँ दोबारा क्यों तुम उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो कतम पुनः पुजी वीगड़ा मुर्दे को खाड़ करके जिंदा करने क्यों कोशिश कर रहा बेफालतू बार बार वही शंका वही शंका वही शंका दिमाग खा रहा है फालतू भी तब कहते महाराज अंतर है पहले हमने ये सोचा था शायद आप रज्जू को मानते है एक व्यावहारिक सत्ता है रज्जू नाम की वस्तु है वहां सबको देखा था सर्व भ्रांति है आपने क्या कहा ये सारा जगत द्वैत तो द्वैत ही नहीं है द्वैत तो ही नहीं है तो द्वैत तो में तो रज्जु है ना पर दृष्टांत ही भंग हो गया क्यों सर्प भी भ्रांति है रज्जु भी भ्रांति है कौन सा सत्य रहा अधिष्ठान कहा गया सत्य कोई ये दृष्टांत आपे दिखाना चाहते थे ना कि सर्प भ्रांति है रज्जु सत्य ना आपने इस कार्य काम में जो कह दिया नचोत्पत्ति इत्यादि से ये सिद्ध कर दिया द्वैत ही, ही, ही नहीं है तो रज्जू कहा से पास रज्जु सब दृष्टान कहां से पकड़ के लाए आप जब द्वैत ही नहीं है अरे दृष्टांत ही नहीं है आपके पास ये बात को सिद्ध कर ले कि प्रत्येक भ्रांति साध स्थान होता है ये कहाँ सिद्ध करोगे आप अद्वैत सिद्ध नहीं करना है, करना है अभी तो अभी मालूम ही नहीं अद्वैत के बारे में क्या हो रहा हो और जो मालूम दिख रहा तो जिसको आपने खत्म कर दिया अब दृष्टान कहां चलाएंगे क्या मानना पड़ेगा नहीं नहीं मानना पड़ेगा देखो जवाब देंगे मानना नहीं पड़ेगा आप उसको ऐसे फंसाएंगे ना तब समझ में आएगी वास्तव में क्या चीज कहना चाह रहे हैं ना आजाद आसान नहीं है पकड़ जुर सर्विकल्पन से विकल्प से आस्पद भूता विकल्पिता एवं दृष्टान्त अनुपत्ति क्योंकि आपके मन्नति के अनुसार सर्प विकल्प का अधिष्टान भूत रुजु भी क्या है विकल्प न ही है यदि ऐसा मान लीजिए आपने फिर दृष्टान्त अनुपति से फिर दृष्टान्त ही उपपन्न नहीं हो सकता संपूर्ण विश्व जब कल्पित है तो विश्व की अंतर्वर्ती रज्जु है वो विकल्प रजु सर्प को आप दृष्टान्त बना करके विश्व कल्पना को मिथ्या कैसे करोगे मिथ्या विश्वमिथ्याप कैसे न तो सिद्धांत मत कहो विकल्पनाक्ष अविकल्पित अविकल्पित है कहते ठीक है हम आपसे पूछते हैं आप ये बात तो मान लिया ना हम कैसे गुल देखो अरे आप ये बात मान लिया आप ब्रह्म है उसका अधिष्ठान जो रज्जू था वो भी ब्रह्म है मान लिया ना जिस प्रकार से ब्रह्म के लिए एक अधिष्ठान आपने माना था वह ब्रह्म होने के बाद तो उसका भी तुम तो कोई अधिष्ठान मानना पड़ेगा मानोगे नहीं मानोगे वो भी भ्रम मान लो उसका भी तुम कोई अधिष्ठान होगा ऐसे करते करते करते ये धारा जब चली विकल्पनाओं का वो भी विकल्पना है वो भी विकल्पना है वो भी विकल्पना है सभी विकल्पनाओं को जानने वाला आप तो हो ना आप क्या करिए आप विकल्पना है क्या ये भी विकल्पना है इसका अधिष्ठान ये भी विकल्पना है उसका ये भी अधान्पना है उसका भी अधिष्ठान वो भी विकल्पना है ऐसे कहने वाला कौन है आप आप ही तो अद्वैत हो सकल कल्पनाओं का साक्षी सगल कल्पनाओं का अधिष्ठान आप आप, भी नहीं। आप विकल्पना नहीं है आप अविकल्पित वही कार्य विकल्प यदि विकल्पना की धारा भी मान ली जाए कहीं ना कहीं जब उसको क्षय मानना पड़ेगा ना अंत माननी पड़ेगी विकल्पना का कहीं ना कहीं अंत मानना ही पड़ेगा उस अंत जहां आप अंत मान रहे हो वो अविकल्पित मैंने अनारोपित स्वरूप होने कराते हैं उसके आपको अविकलवादिकेगी दृष्टान पर संभवाद्रमशिष्य अवधे सततायाज्वाद द्वैत भ्रमबाद साक्ष्यत स्मृतचन्य अकलवाद न शून्यता ये कोई जरूरी हमेशा समत में सम्मत को ही हम दृष्टांत बनावे मात, प्रसिद्ध मात्र से हो सकती है ये कोई जरूरी मत में जो स्वीकृत हो उसे को हम दृष्टान्त बनाए ये उभय मत में स्वीकृत तो दृष्टांत बनाना चाहिए यह भी जरूरी परमत में स्वीकृत उसका उसको बनाना चाहिए यह भी जरूरी मात्र को लेकर आप अज्ञानियों में प्रसिद्ध दृष्टान क्या है उसको तो तो कर देंगे। एक पक्ष तो यह है, परम प्रबोधन संभव अगला आदमी को बोध कराना संभव है एक पक्ष दूसरा, परिशिष्यमान से अवधे कि भ्रम का बाध होने पर जो परिशिष्यमान वस्तु है वह अवधिभूता वस्तु में सत्यता आप देखते ही हैं रजवादियों में दृष्टत्वा इसी प्रकार जो से जो दिख रहा है द्वैत भ्रम इसका बाद का कोई न कोई अवधि होगा वह अवधि है उस का साक्षी है। द्वैत चैतन्य से स्वर्ण होता आवाज़ जो चैतन्य का अकल्पित अकल्पित होने के नाते वह विद्यमान है नहा शून्यता की कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकती तो वो दूसरा कता रज सर्प के समान वह भी असत्य हो जाएगा उसका अनुमान दिया अद्वैतम असत अप्रमाणिक रजु सर्ववत्त अद्वैत कैसा है अद्वैत कैसा है क्या असत्य क्यों अमाणिक होने ऐसे जैसा रज्जु में देखो सर्प तब उसका भी जवाब ऐसा नहीं हो सकता तक तद अकल्पित्व सिद्धिम शे इसलिए कोई कह सकता है वो अद्वैत अकल्पित नहीं है वो भी कल्पित ही कोई कहे जो सभी कल्पनाओं कल्पना अधिष्ठान है वह भी अधिष्ठान कल्पित मान लो उसको भी कल्पित मान अकल्पित नहीं है वो इसे कहने तात्पर्य क्या है वो विकल्पित अद्वैत असत्य अप्रामिक तो मतलब कल्पित क्योंकि अद्वैत कल्पित है ऐसे पूर्व कहना चाहता है अनुमान कर जैसा रज्जु में सर्प कल्पित था वैसे ना वो भी नहीं हो सकता अविकल्पित रजवंशा भाव विज्ञान क्योंकि एकांत अविकल्पित कारण यह वह अद्वैत तत्व जो अधिष्ठान एकांत अविकल्पित है नियमित रूप से अविकल्पित उसको कोई भी, भी कल्पित करके सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि यदि वो कल्पित है आप कहते हो तो हम उनसे पूछेंगे किस अधिष्ठान कल्पित सारा द्वैत जो है अद्वैत में कल्पित है और अद्वैत में भी कल्पित यदि कहते हो फिर हम आपसे पूछे अद्वैत अधिष्ठान क्या है अविकल्पित अर्थात एकांत अविकल्पित नियमित रूप में नविकल्पित ही है तो ये विकल्प में ही रज्जु का सामान्य सामने सर्प के साथ ताजात्म्य होकर भाषता है नियम ही है प्राक अविकल्पित रजवंश प्राक सर्पा भाव विज्ञान सर्पा भाव का विज्ञान से पहले भी प्राक मैने गया पहले किसके पहले सर्पाभाव विज्ञान सर्पाभाव विज्ञान से पहले ही मैंने सर्प ज्ञान काल में भी वजु विद्यमान है उस रजश को ही आप क्या बोलते हो अयम शब्द से। हर एक भ्रांति में अधिष्ठान का क्या होता है सामान्य अंश होता है अधिष्ठान का सामान्य अंश प्रत्येक भ्रांति में जुड़ा हुआ रहता है शुक्ति का अंश है अयम सर्प में रज्जु का अंश अयम से आप बोल रहे हो लिंग व्यक्तिया होता है वस्तु के आधार पर तो भ्रांति का विषय कहीं आप बोलोगे बोलोगे बोलो मैंने अधिष्ठान का अंश ब्रह्मकाल में भी है ब्रह्मकाल में भी अधिष्ठान का अंश सामान्य अंश प्रतीत हो रहा है हिम्मत को इसीलिए ब्रह्म काल में अधिष्ठान नहीं रहता है ने ब्रह्म काल में भी अधिष्ठान भाषित हो रहा है इसे सर्पा भाव विज्ञान प्राप्त सर्प जब बोलोगे ना उससे पहले ना सर्व बोलने का मतलब भाव का विज्ञान होना इससे पहले भी अयम सर्प्ञान काल में भी ब्रह्म काल में भी रजवंश के समान यह चैतन विद्यमान है अब अव्यविचारी अव्यभिचारी एकांत सर्व ब्रह्म काल में भी रज्जु है सर्प अभाव काल में भी रज्जु है तो एकांत विद्यमान वस्तु कौन हुआ रज्जु और व्य बिचारी कौन है सर्प उसी प्रकार ब्रह्म भी समझो एकांत विद्यमान वस्तु अविकल्पित्व विद्यमान वस्तु क्योंकि आविकल्पित का मतलब क्या व्य विचारी जो विकल्पित व्य विचारी जो अविकल्पित व्य विचारी एकांत विद्यमान है कौन चीज है सभी में घटसन अस्ति अस्ति, नास्ति में भी अस्ति अस्ति अस्ति है ये जो अस्ति का हम देख रहे मठो अस्थियन अहम अस्मी भी ब्रह्मज्ञान सब भ्रांति अहम देवदत्त अस्मी भ्रांति इसमें जो अस्मि अंश है वो क्या है वो अद्वैत का अंश है जब हम देवता देवतांश को आप बाधित कर दोगे हम देवता नाशम ही कहोगे उस समय में भी वो अश्मी रूपेण विद्यमान है इसीलिए सदा विद्यमान से गौण हुआ अद्वैत रूपण विकल्प तुष्ट प्राग विकल्प न है सिद्धत्व भगवा असत्व अनुपत्ति क्योंकि विकल्पना करने वाला विकल्प सामान्य रूप सामान्य रूप से कल्पित नहीं है केवल उसका संसर्ग ही कल्पित है। ये कारण क्या है वहां आप पूछ सकते हो ना अयम सर्प में अयम का सर्प के संबंध से आ गया? अयम का सर्प के संबंध कैसे हो गया तब आपको कहना पड़ता है वास्तव में संबंध नहीं होता है वो सामान्य अंश का भ्रम पदार्थ के साथ में कोई वास्तविक संबंध नहीं तादात भ्रम केवल अधिष्ठान के साथ जैसा रज्जु के साथ सर्प का तादात भ्रांति हो गई है जब तादात भ्रांति होने के कारण से हम अयम जो सामान्य है, उसको सर्प सर्व विशेष के साथ जोड़ देते हैं। समझाए देखिए आनंद गिरी रहे हैं नायम सर्प रजु रेशा सर्पा भाव ज्ञान पूर्वक पुरोवर्ती रज्जुत्व निषिया राग अवस्थायाम नायम ये नहीं है यह रसी है इस पर सर्पावाद सर्पा भाव ज्ञान के पहले निश्चय से पहले, अवस्था में क्या हुआ प्रामाणिक नहीं हो सकता रज्जु सिद्ध हो जाए क्या जब सर्व दिख रहा है तब रजु प्रामाणिक है क्या जब तक सर्व दिखता है तब तो तो प्रामाणिक कौन सर है सर्व ही प्रामाणिक है रज्जु नहीं है लेकिन फिर भी और रज्जु नहीं बद नहीं करना अयम ज्ञान काल में मैंने सर्पाभाव ज्ञान से पहले अयम सर्प्ञान काल में रज्जु यद्यप्रामाणिक है किंतु रज्जु असत है ये भी नहीं कहना क्योंकि असत्य भी अधिष्ठान नहीं हो सकता क्योंकि रज्जु है भाषित नहीं होता इतना बात है यानी भाषित भी किस अंश हो रहा है सामान्य भाषित होता है उसका विशेषण भाषित नहीं होता है इसी कां से तो भ्रांति होगी यदि विशेषांश भाषित हो जाए तो भ्रांति होगी ही नहीं अधिष्ठान का सामान्य के साथ में विशेषांश भाषित हो जाता है तो भ्रांति निवृत्त हो जाएगी विशेषांश भाषित नहीं हुआ तंतु तो वह सामान्य के साथ में वह भ्रांत पदार्थात्मक भाषित होने से हम कहते हैं इस समय में जो रज्जु का भान नहीं हो रहा है सर्व का भान हुआ जब तक जर्जो का बार नहीं हुआ तब तक प्रमाण का विषय नहीं रहा रजो अत अप्रामाणिक रजो किंतु रजो असत नहीं है यह दिखाना चाह रहे हैं इसी तरह से जब हमें द्वैत प्रपंच दिख रहा है जब हमको यह द्वैत दिखाई दे रहा है उस समय में भी अद्वैत है उस समय भी क्या है अद्वैत है उस अद्वैत के सामान्यंश से तालाम करके द्वैत भ्रम को हम देख रहे हैं नहीं तो द्वैत हम दिखेगा ही कहीं। नहीं गाना है प्रामाणिकत्व प्राम अज्ञात रजवंशो विद्यमान होते हुए ही वह अज्ञात होकर रजवंश हमें स्वीकार करना पड़ेगा तथा सदैव प्रामिकत्व भावे त्मा भवि सदैव प्रामाणिक भी होते होते हुए होते हुए विद्यमान आत्मा सदा रहता है आपको मान नहीं पड़ेगा इसको समझाते तुष्ट प्राक विकल्प उत्पत्ति है सिद्धा विकल्पना की उत्पत्ति से पहले विकल्पना उत्पत्ति प्राक विकल्पनाओं की उत्पत्ति से पहले विकल्प क्या अधिष्ठान होता आत्मा को कर गया आप कभी नहीं कह सकते स्वीकार तो करना ही होगा कथम पुनः स्वरूप व्यापार अभाव शास्त्र पूर्व पक्षी ऐसा है कथम पुनः स्वरूप व्यापार अभाव शास्त्र शास्त्र का अपने आपके स्वरूप में कोई व्यापार नहीं हो सकता तो द्वैत विज्ञानिवर्तम फिर तो द्वैत विज्ञान के निवर्तकत्व शास्त्र में कैसे हो सकता है कि पूर्व पक्ष का मानना है ज्ञान अधिकरण आत्मा द्वैत विज्ञान कहाँ है मतलब कहना है आत्मा में है पूर्व पक्ष कहना चाह रहा है यहाँ की भाई द्वैत विज्ञान कहाँ है आत्मा में मान रहा है आपने भी कहा सर्व कर्वभ्रांति रजो में यद्यपि समझा चुके हैं सर्वज में भी नहीं है मन में भी नहीं है वज उभय में भी है नहीं है किंतु केवल आध्यात् भ्रांति माया पूर्वक विद्या सिद्धांत यार पूछता है ज्ञान अधिकरण आत्मा हूं तो द्वैत विज्ञान का अधिकरण कौन है आत्मा और नियम है कोई चीज को बाधना है तो समान होनी चाहिए तो ज्ञान जैसे द्वैत ज्ञान मुझे है और अत्यतिक्ञान आपको हो जाए यहां बाद हो जाएगा क्या जिस अधिकरण में द्वैतिक ज्ञान है उसी अधिकरण में द्वैता विभाव ज्ञान जब पैदा होगा तो द्वैत ज्ञान नष्ट हो जाएगा इसे आत्मा में यदि द्वैत ज्ञान है उसका बाध भी कम होना चाहिए आत्मा में ही होना चाहिए आत्मा में कैसे बात करोगे उसको कि शास्त्र व्यापर आत्मा में नहीं आपने कहा जब शास्त्र का व्यवहार आत्मा में नहीं होता तो आत्मा विद्यमान द्वैतिक ज्ञान को शास्त्र कैसे नष्ट करेगा अथव शास्त्र से आत्म में आत्मेंदैत ज्ञान का नष्ट न होने से कवि अद्वैता हो ही नहीं सकती है सिद्धांत आंदे पंक्ति की आत्म आत्मनो आत्मनोद्रमाधिष्ठान संभावितक्षि प्रशिष्वाद पूर्व ब्रह्मोत्पत्ते सुख सिद्धवाच्च अच्छा, प्रमाण अविष्त्म आपने यह बात कहा देखिए अभी तक जो का संग्रह कर दिया उन्होंने आत्मा द्वैत ब्रह्म का अधिष्ठान यह आपने निश्चय कर दिया और बाद का साक्षित्व परिशेषतः बचता कौन है आत्मा परिशिष्टत्व पूर्वं ब्रह्मोत्पत्ते स्वतः सिद्धत्व और ब्रह्मोत्पत्ति से पहले से ही वह स्वतः होने के नाते भले ही प्रमाण का विषय नहीं है प्रमाण अविषे हमारे इंद्रियों के प्रमाण का विषय नहीं होता है भ्रम में फिर भी नास्त शून्यता शून्य वाल खड़ा नहीं होता यह बात आपने कह दिया इदानी, अब क्या कहना चाह रहे हैं हम प्रमित प्रतिषेध दर्शनात्मन अप्रमित्व तथा द्वैताभाव प्रमापगम शास्त्र अयुक्त किस लोक में देखने को मिलता है प्रमाण सिद्ध एक धर्मी है उसी में कोई भ्रम हुआ उस भ्रम का निवारण करना उसी अधिष्ठान में बात करते हैं जब रज्जू का ज्ञान होता है प्रमिते धर्मिणी धर्मी कौन है रज्जु जिससे सर्वरूपी धर्म का भ्रांति रखा है जिस क्षण हमको रज्जू का ज्ञान हो गया तब क्या होगा उस समय सर्व का प्रच्छेद देखने को मिलता है प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेद दर्शनार्थ तब क्या होगा नायन सर्प प्रच्छेद हो जाएगा ये रज्जु। ये हो, क्या है रज्जु है किसको कहते प्रमित धर्मिनी। ये रज्जु करके जब आपको प्रमित हो गया तब ना देखने को मिला आत्मन अप्रमित लेकिन आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं होता जिसमें सब भ्रम हो रहा आप कार्य हो उसको कभी कोई प्रत्यक्ष या, या किसी से भी प्रमाण से ग्रहण नहीं कर सकता आत्मा को और जब तक अधिष्ठान का ग्रहण नहीं होता तब तक, तक भ्रम का बाध नहीं हो सकता है लेकिन आपके यहां जो अधिष्ठान आत्मा है ऐसा कोई भी किसी भी प्रमाण से अनुभव जब नहीं कर सकता तो वहां द्वैत का बाध कैसे करेगा शास्त्र प्रवेश कैसे करेगा वहां व्यवहार कैसे होगा आत्मा में कि अभी आपने कहा है शास्त्र में त्रिपुटी होता है शास्त्रा शिष्य और शास्त्र में त्रिपुटी है वह है और संभव नहीं है उचित नहीं है, में, में है। इसलिए हमें आत्मा, को, आत्मा, आत्मा का ज्ञान पूर्वक द्वैत को, को बांधने की जरूरत नहीं है रजु ज्ञान पूर्व सर्प को बांधना जरूरी है क्योंकि सर्प हमने रज्जु में देखा लेकिन उस प्रकार से यहां समझना नहीं आत्मा में द्वैत को देख रहा हूं शुरू में समझाने के लिए से दिया जाता है इन सच्चाई में आत्मा द्वैत का अधिष्ठान नहीं है आत्मा को आवृत करके अविद्या दिखा देती है आत्मा को आवृत किया किसने अविद्या ने रज्जु में सर्प आदि के समान आत्मा में द्वैत से अविद्या दिखा दे, दिखा दे रही है वास्तव में नहीं है ये कैसे जाना आपने कद सुखी अहम दुखी जातो अहम मोढ़ोहम जाह मृतोहम जीर्णोह देहवान पश्या शुणोमी व्यक्तो, अव्यक्तः, कर्ता फली संयुक्तो, संयुक्त क्षीण वृद्धो ममईते आत्में सारी चीजें आपता में अविद्या कर मैं सुखी हूँ ये वे आपका में अहम कर बोध्य आपता में सुखित्व अविद्या के द्वारा आरोपित मात्र इतना अहम बोध्यात्ता ने दुखित की कितना आरोपित मात्र ही है सुखि तो दुखित तो मूढ़ प्रतिपन्ने प्रतिषेधा प्रमिते प्रतिषेदा प्रमीते प्रतिषेध सेशेषण वैकल्यादुपगम आदम सेफीकरण तस्पन्नेषेद संभवती परिहतीस्तव में यह सिद्धांत मान रहे हैं प्रतिपन्न धर्मि जिस धर्मिक ज्ञान होने पर प्रचेदात प्रचेद होता है तो प्रमिते प्रच्छेद और प्रच्छेद पर प्रतिपन्न मैंने सिद्ध अंतर थोड़ा कर रहे पूर्व पक्ष ने कहा प्रमिति मैंने ज्ञाते ज्ञान होना चाहिए जो का ज्ञान होने पर ही सब का बात होता है है ना लेकिन अब हम उसको अंतर करें प्र, प्रमित नहीं प्रतिपन बने सिद्ध किसी भी प्रकार से सिद्ध होनी चाहिए भले आपको अनुभव में आवे नहीं आवे लेकिन सिद्ध हो तो फिर उस सिद्ध वस्तु का ज्ञान से काम चल जाएगा उस तो प्रतिपन्ने प्रतिपन्ने सिद्ध वस्तु तो प्रतिपन्न धर्मिनी चार नंबर टिप्पणी प्रतिपन सिद्ध सिद्ध तुंच प्रत्यक्षाधिना स्व प्रकाश अनाग्रह भी प्रत्यक्षादी से भी हो सकती है साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म है और ब्रह्म तो साक्षात अपरोक्ष है किसी भी की है नित्य अप्रोक्ष है ऐसे मान लो अथवा स्वप्रकाशक सिद्ध है स्वराधि में उसके आधार पर आत्मा सिद्ध है जिसके प्रकाश से ये सब दूर भ्रांति प्रकाशित हो रहा है उसके सिद्ध होने पर प्रतिषेधा विशेषण विशेषण वैकल्या एव की वैकल्यता स्वीकार कर, न करने से, से अधिष्ठान कारण स्पुर अंगीकारा और आत्मा जो है सकल कल्पनाओं में अधिष्ठान रूपेण स्पूरण होता है ऐसा स्वीकार करने से तस्वीन ने ऐसा उस आत्मा का सिद्ध मानने पर मन में रखकर दोषी कर दिया गया कोई जुड़ रहे है ना सुखी तो भ्रांति में जुड़ गया भ्रांति के अंशों के हिस्सा हो रहा है वो भी वो भी कल्पना कोठी में आ जाएगा कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और सब प्रकाश होने से ऐसा नहीं हो सकता प्रकाश सतो निर्विकल्पक स्मरणे भी सविकल्पक व्यवहारे समारोपित संसाकरण ब्रह्म अवरुद्धम क्यों घुस गया वो भी बता रहे अध्यस्त कैसे हो गया स्वप्रकाश होने से स्वतः यदि निर्विकल्पक स्मरण है वो फिर भी प्रत्येक से विकल्पक व्यवहार में प्रत्येक सविकल्पक व्यवहार हो रहा है आविद्य अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि जो व्यवहार है इन सकल व्यवहारों तो को सविकल्प व्यवहार कहा जाता है इन व्यवहारों पे पर समारोपित संसाण समारोपित में लेकर के अभी तादात भी अविद्या विशिष्टत्व नहीं तादात तो संबंध मानना पड़ेगा ब्रह्म विषय अवृद्धम किसी आत्मा को भ्रम विषय भी मान लो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए वहां भी तीन आत्मा माना पंचदशी गौणात्मा है गौणात्मा अलग है मिथ्यात्मा अलग है मुख्य आत्मा।, आत्मा में अम्रमा गौणा तो पुत्रादी को आत्मा मिथ्या तो शर्वादी को आत्मा माना तीन दिया हम लेकर के आत्मा तीन तीन ही आत्मा आत्मा एतेशो कि आत्मा ये सर्वत्र कि इन सकल व्यवहारों में, में अनुगत है पहले समझाने यही कहना पड़ता है सभी चित्रों में पट है सच्चाई क्या है पट में सभी चित्र है ना पट में सारा चित्र है लेकिन समझाने के शुरू मैं कहना तो क्या पड़ेगा हर एक चित्र में कपड़ा है अरे समझाया था हर एक में आत्मा है कणकाने में आत्मा है ये समझाने के लिए एक स्तर है। एक स्तर सीढ़ी सच्चाई क्या है आत्मा में सब कल ते कल्पे नाहन तेसुता में मैं इनमें नहीं हूं वास्तव में ये सब मुझ में कल्प लेकिन समझाने के लिए आदमी के ऊपर उठाना है पहले मंदिर में भगवान कहना पड़ता है सभी में भी नहीं मंदिर में है केवल वहां जाओ मत्था को यात्रा कर दे ढिडी यात्रा फंडरपुर में जाएंगे वहीं भगवान है और कहीं है नहीं भगवान विठल कहीं नहीं वही मूड बुद्धि वालों को करना पड़ता है हाँ भागो भागो तो तपस्या करो बद्रनाथ जाओ केदारनाथ जाओ चढ़ो सोलह किलोमीटर तपस्या तो करो तीर्थयात्र आदमा का है ना इसीलिए जो तो स्थिति है ना वो जैसा आदमी की स्थिति पर डिपेंड है साधना साधक के ऊपर कहा दिया जाता है कि सभी में आत्मा है इसमें सगल भ्रांतियों में आत्मा है समस्त द्वैत भ्रांति में आप नहीं आत्मा आत्माशु एसु ने भ्रांतिशु इन सभी भ्रांतियों में सर्वत्र अव्य है इन सगल भ्रांति में वो लगते हैं क्योंकि सर्वोत्र क्योंकि कहीं भी उसका विचार नहीं होता जब सभी चित्रों में कपड़ा है क्योंकि कपड़े का विचार कहीं नहीं होता चित्र का विचार है राजा यहाँ बैठ रहा है अहू इधर नहीं है राजा नहीं है उधर बगल में उधर तो मंत्री बैठा हुआ दिख रहा है इधर कोई प्रजा बैठा हुआ दिख रहा है एक लंबा चौड़ा कपड़े विद्यमान चित्रों में चित्रों का परस्पर व्यविचार है किन्तु कहीं कपड़े का व्यविचार नहीं मिले इसे वो कहना पड़ता है कपड़े का कहीं विचार राजस्थान में अधिष्ठान कपड़े का कहीं विचार ना होने से सकल चित्रों में कपड़ा है पहले समझाने के लिए समझाना पड़ता है फिर के सकल चित्रों में कपड़ा है अर्थात सिद्ध हो गया में कपड़े में ही सकल चित्र है कपड़े में ही सकल चित्र कल्पित है उसी और ले जाने की बात कही जा रही है आत्मा सभी द्वैत की कल्पना में अनुस्यूत है तो सर्वद्रव्य विचारी होने से जिसलिए वो सर्वत्र विचारी है इसलिए मानना पड़ जाएगा कि भी सर्वत्य विचारी में ही सकल कल्पनाएं, सकल कल्पना भ्रांति विद्यमान है इसे आध्यात्मिक संबंध अविद्या ने कर दिया है जिसके वजह से आप बोल दे तो हम सुखी नहीं तो कहना चाहिए मनो सुकी। मन सुखी मन सुखी है मन दुखी है मह तो साक्षी अलग हूँ हम उसे जुड़ना नहीं चाहिए था अहम साक्षित पश्या किम पश्यामी मना सुखी थी ऐसा बोलना चाहिए था एना हम सुखी बोल दिया संबंध को लेकर गया था सर्वधारादि भेदेश रुजु जैसे सर्वधारादि सगल भेदों में रज्जु व्याप्त है सर्व में धारा में भू जो भी आप देखोगे रज्जो में वास्तव में सगल भ्रांतियों में रज्जु व्याप्त है यथा यदा चम विशेष्य स्वरूप प्रत्यय सिद्धत्वात् न कर्तव्य इसलिए जब इस विशेष का स्वरूप है विशेष स्वरूप प्रत्यय विशेष अहम् है अहम् में अहमे सुख क्या विशेषण है न सुख विशेषण है तदवान अहम वो अहम विशेष है उस विशेष स्वरूप का ज्ञान से प्रत्य सिद्ध होने के कारण से न कर्तम शास्त्र आत्मा को सिद्ध करने के लिए शास्त्र के कुछ भी वास्तव में कर्तव्य ही नहीं है नियम है वैसे भी शास्त्र कभी का कारक नहीं होता है शास्त्र केवल ज्ञापक होता है। इसे शास्त्रम। में दिया। करना ही केवल काम है शास्त्र का कृत अनुकारित्व अप्रमाणन और सिद्ध का यदि अनुवाद कर दे तो अप्रामाणिक बनी जाती है सिद्ध का अनुवाद जैसे किया सिद्धानुवाद ने ऐसा भी वेद मंत्र है जो सिद्धों का सिद्ध वस्तुएं लोक सिद्ध वस्तु का अनुवाद किया जैसे अग्नि हिमत से भेष अग्नि क्या है ठंडी का सबसे बढ़िया दवाई है एक कहने की जरूरत है क्या वेद कहेगा तब होगा क्या वेदों ने कहा है इसीलिए अग्नि ठंडी की दवाई है ऐसा नहीं जब वेदों को पड़ा नहीं और गोवार भी जानता है अग्नि जो है ठंडी की दवाई है कौन नहीं जानता इस दुनिया में इसे लोक सिद्ध का अनुवाद किया जाता है उसको हम प्रमाण नहीं मानते फिर ऐसा वाक्य क्यों आया वेद में कहते वो अर्थवाद। उसको कहते हैं अर्थवाद अर्थवाद से तीन प्रकार का मान है गुण अनुवाद अनुवाद रूप अर्थवाद और भूत अर्थवाद ये अनुवाद रूपये अर्थवादों में आ गया इसलिए श्रुति लोकसिद्ध वस्तुओं को भी अनुवाद करती है ताकि किसी अन्य की स्तुति करने के लिए या निंदा करने के लिए दो में एक होगा और को भी किसी निंदा की जाएगी है विधेयी का स्तुति और विधेयक का स्तुति करने के लिए लोकसिद्ध का अनुवाद किया जाता है या निषेध का निंदा करने के लिए भी लोक का अनुवाद किया जाता लोक में सुप्रसिद्ध का अनुवाद इसी दृष्टि कौन से किया जाता है अविद्या विशेष स्वरूपेण स्वरूप इसीलिए अविद्या से अध्योपित सुखित आदि विशेषों का प्रतिबंध प्रतिबंधित बाधित करने पर ही आत्मा का स्वरूपेण अवस्थान तथ्य स्वरूपेण आत्म प्रतिबंधा देव आत्मा का प्रतिबंध हो गया है अविद्या से अध्यारोपित सुखित विशेष ज्ञानों से आत्मा का स्वरूप क्या हो गया प्रतिबंधित हो गया प्रतिबंधित होने से स्वरूपेण अनवस्थान भवति आप अपने स्वरूप अवस्थित नहीं है इसलिए कहा गया स्वरूपावस्थान श्रेय आप जो होते हैं वही श्रेय है वही मोक्ष इसे अविद्यादि विशेषों का विशेषों से प्रतिबंधित होने के कारण आत्मा अपने स्वरूप में इस समय अवस्थित नहीं है और जब ये प्रतिबंधों को हटा दोगे मान सुदि विशेष रूपा द्वैतात्मक जो प्रतिबंध है इसको जब हटा देंगे तब आत्मा का स्वरूप अवस्थान कहा जाता है वही मोक्ष होता है तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थान इसे योग सूत्रकार ने भी सूत्र स्तर का बनाया